नर्तन की ट्रेन में जिस गाड़ी में हम बैठे इसका नाम है नर्तन एक्सप्रेस नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन और ये सा ही रफ्तार बतला रही है उतरने की मंजिल करीबा रही है श्वासा ही रफ्तार बतला रही है उतरने की मंजिल करीबा रही है जीवन की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब रही है नर्तन की ट्रेन में आयु का रिजर्वेशन अहंकार की सीट पर डिब्बा मन और ये श्वासा इसकी रफ्तार अच्छा ये रेलगाड़ी दो पटरी पर दौड़ती है और जिंदगी की रेलगाड़ी भी दो पटरी पर ही दौड़ती है दो पटरी कौन सी दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही है रस्ते, रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही है ये की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब चली जा रही है उतरने की मंजिल करीब देखो भाई सवारी कर चुके हैं सफर कर रहे हैं उतरने की बारी है उसी की तैयारी है सवारी की गर्भाधान में सफर किया मकान और दुकान में उतरना है शमशान में उसी की तैयारी हमें इस ट्रेन में बैठकर सबसे पहला स्टेशन कौन मिला सबसे पहले देखा था बचपन का टेसन मिलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन जवानी का जंक्शन जवानी जंक्शन है गाड़ी इधर भी जा सकती इधर भी जा सकती और अब बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही है बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आप से आगे बढ़ी जा रही करीब रही थोड़ा पे से आगे बढ़ी जा रही है तो तर तुम से करीबार रही छूटेगा अपने परायों का मेला राजेश्वरानंद उतरना अकेला छूटेगा अपने परायों का मेला राजेश्वरानंद उतरना अकेला तबीयत बहुत यार घबरा रही है उतरने की मंजिल करीबा रही है तबीयत तबियत घबरा रही उतरने की मंजिल करीबा रही है सदगुरु वचन की याद आ रही है सदगुरु वचन की याद आ रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही है जीवन की गाड़ चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीबा रही है। अब अपनी मृत्यु को सुंदर बनाए मृत्यु को सुंदर बनाए जन्म हुआ ही इसीलिए है ताकि मृत्यु अच्छी हो जाए जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो सचमुच मृत्यु हम महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाते हैं वे हमें मरना सिखाते हैं देखो महापुरुष शरीर छोड़ते हैं कहते ना उन संत ने शरीर छोड़ दिया यह मरने का ढंग है शरीर छोड़ दिया अच्छा बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं मौत कान पकड़ के हमें बरखास्त करे उसके पहले ही हम छोड़ दें देखो महात्मा शरीर छोड़ते हैं हम लोग छोड़ते नहीं हमसे तो छुड़ा लिया जाता है रोते गाते रह जाते हैं मौत कान पकड़ के तमाचा मारती शरीर छुड़ा लेते बहुत दिन है जल हैं पर जो शरीर छोड़ सके मारिच ने भी सोचा कि मरना समस्या का समाधान नहीं है एक ने कहा कि इतने थक गए जी में आता है कि अब तो मर जाएंगे किसी ने कहा फिर मरते क्यों नहीं हो कहा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे मरना समस्या का समाधान नहीं है ऐसा किस काम का मरना फिर मरना फिर मरना पुनरअपि जननम पुनरअपि मरनम पुनरअपि जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म बार बार मरना, यह कोई जीवन है अहबाब क्या कहे कार्य नुमाया कर गए कालेज गए बी किया पेंशन मिली और मर गए ये जिंदगी है जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए अब तो हमारी हालत ऐसी एक हवाई जहाज बड़ी तेजी से जा रहा था अचानक उसमें खराबी आ गई दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और हवाई जहाज और तेज चलने लगा तो पायलट ने सूचना दी कि एक तो दुखद खबर है एक सुखद खबर है दुखद खबर तो यह एक दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं पर सुखद खबर यह कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं हमारी भी यही हालत हमें पता ही नहीं कि हम कहा जा रहे हैं पर जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा देगा ठहरो ठहरो ठहरो तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है कहीं दुर्घटना ग्रस्त तो हो जाओगे वो आदमी बोला कि हम दुर्घटना ग्रस्त तो होंगे तब होंगे तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है ज्ञान का प्रकाश नहीं संयम का ब्रेक नहीं जीवन भी कोई जीवन है इसीलिए मारीच ने सचमुच अपनी मृत्यु को बहुत सुंदर बनाया उभ भांति दे खा ने जो भय भां उसने देखा कि दोनों तरफ मृत्यु है उतर दे तुम बधव अभागे तो कस न मरो रघुपति सर लागे राम जी के मान से मत। अब उसने प्रेम मन में छिपा लिया भगवान का प्रेम प्रकट हो गया बधव मन दोनों तरफ से मृत्यु कई शब्द ऐसे होते हैं इधर से भी उधर से भी एक जैसे जैसे डाल डा, इधर से भी डाल डा, उधर से भी डाल डा बधव इधर से भी बधब उधर से भी बधब अब मन में बड़ा हर्ष है मन अति हर्ष जनाव रावण को पता नहीं लगने देता आज देखें परम स्नेही आज परम स्ने ही भगवान का दर्शन करूंगा मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण भगवान राम मेरे पीछे धनुष्मान लेकर दौड़ेंगे मुझे पाने के लिए दौड़ेंगे व्यक्ति तो तरह तरह की साधना करके भगवान को पाना चाहता है और भगवान साधन हाथ में लेकर मुझे पाने के लिए दौड़ेंगे पुनि पुनि प्रभु बिलो की हाँ धन्य नमो समान बड़ा आनंदित हो रहा है आज राम जी का दर्शन करूंगा बहुत आनंदित पता नहीं लगने दे रहा है आया भगवान के पास स्वर्ण मृग बनकर आया बड़ा सुंदर श्री सीता जी ने देखा तो यही कहा सुन हु कृपाला सुनो देव रघुवीर कृपाला सुनो देव रघुवीर प्रभु वीर कृपाला बाला तो यही मृग कर सुंदर छाला यही मृग करती सुंदर छाला यह मृग अत्यंत तो सुंदर है श्री राम जी ने कहा किशोरी जी ये हिरण कपटी है कपट कहीं सुंदर होता है श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु कपट सुंदर तो नहीं होता पर हमारी दृष्टि में अति सुंदर होता है यही मृग कर अति सुंदर छाला क्यों श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जब यह निष्कपट था तो आपसे दूर था और कपटी हिरण बना तो आपके पास आ गया तो धन्य है ऐसा कपट जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे भगवान के पास ला दे ऐसा निष्कपट होना किस काम का भगवान से दूर कर दे ऐसा कपटी होना भी अच्छा जो भगवान से मिला दे यही मृगकर अति सुंदर छाल अब भगवान को लगा कि श्री किशोरी जी कहीं यह न कहें किसे ले आओ भगवान ने कहा आप आगे तो कहो आगे तो कहो तो श्री जानकी जी यही बोली सोना हो रघुवी कृपाला सत्य संध प्रभु ये सत्य जन्मकात सत्य संत। सद बाबू करिए संत बबू सत्य संध प्रभु बध कर ये ही आनाहु चर्म कहत वेही इसका बध करके इसका सुंदर चर्म ले आओ पाई पालीवे योग मंजू मृग पालन करने योग्य मंजुल मृग है नहीं तो इसकी छाल ले आओ भगवान सब जानते हैं यद्यप प्रभु जानत सब कारण हर उठे सुर काज समारन भगवान ने धनुष बाण लिया श्री लक्ष्मण जी से बोले श्री सीता जी की रक्षा करना यहीं रहना निश्चर निकर फिर बनमाही इसलिए रखवाली करना श्री राम जी धनुषवाण लेकर मरीच के पीछे चले तो मारीच छलांग लगाता हुआ आगे आगे भगवान ने कहा कि मारीच जब मेरे पास आ ही गए थे तो अब दूर क्यों जा रहे हो शरण में आए क्यों और आ गए तो अब भाग क्यों रहे हो प्रभु शरण में यह सोचकर आया था क्योंकि मैंने सुना था सनमुख हो ये जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघ नास हो करोड़ जन्मों का पाप नष्ट कर देता हूं इसीलिए मैं आपकी शरण में आ गया था अच्छा जब शरण में आ गए थे तो भाग क्यों रहे हो मुझे दूसरी बात याद आ गई क्या प्रभु आप ही तो कहते हैं मोह ही कपट छल छिद्र ना भावा मुझे कपट अच्छा नहीं लगता और मैं हूं कपटी इसलिए भाग रहा हूं भगवान ने कहा चलो मान लिया महिमा सुनकर शरण में आए थे और जब ये सुना मोही कपट छल छिद्रणा भावा तो भागने लगे लेकिन ये पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे ये बार बार पीछे मुड़ कर क्या देखते मारीच ने कहा प्रभु मैं यह देख रहा हूं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता कपटी हूं लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि आप भी मेरे पास नहीं आ सकते मैं कपटी हूं मैं आप तक नहीं आ सकता लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते मेरे गम से बेखबर घर श्री राम आप होंगे बर्बाद में हुआ तो बदनाम आप होंगे मैं राम नाम सुमिरन करके सहूंगा दुख तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे और नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के आगाज आप होंगे अंजाम आप होंगे मैं तो यही देख रहा हूं कि मैं तो नहीं आ सकता हम तो हम तो तोहरा माया के बस में तू का मजबूर मैया तू का मजबूर मैया जी मत राखा नजरिया से दूर मैया मत राखा नजरिया दूर मैया मत रखा नजरिया से दूर मैया मतरा तू कहे आपकी माया के बस में होकर मोहित हो रहा है पर आपको क्या मजबूरी है भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं क्यों कैसा ही कोई कपटी हो पर श्री जानकी जी ने कृपा भरी दृष्टि से देख दिया और श्री किशोरी जी कृपा पूर्ण दृष्टि से जिसकी ओर देख देती हैं उसको सदगति देने के लिए मैं पीछे पड़ जाता हूं पीछे पड़कर सदगति दे देता हूं मारीच आगे आगे भगवान पीछे पीछे अच्छा एक अद्भुत बात प्रगटत दुरत करत छल भूरी छल करता जा रहा भगवान पीछे पीछे मारी जानता है श्री किशोरी जी की कृपा हो गई है रघुबर दूर रघुबर दूर दूर जाई मृग रघुवर रघुबर जाई कल हिरण का किया, अब देखो मृग को बाहण लगा अब यहां कोई रावण तो मारने आ नहीं रहा अब तो मर ही गया लेकिन मारीच अच्छा अच्छा व्यक्ति है पर मरते मरते काम किसका किया रावण का लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा पाछे सुमरिश मन महु रामा हा लक्ष्मण हा लक्ष्म कपट न कपटी नीच मरत सिखावन दे दीध राज जटायु जी के पंख कटे रावण के हाथ से और मारीच मरा राम जी के हाथ से एक राम जी के हाथ से मर रहा एक रावण के हाथ से लेकिन अंतर दोनों में यही कि गीधरा जटायु ने सच्चाई नहीं छोड़ी और मारीच ने रावण का पक्ष नहीं छोड़ा तो मारीच तो इतना बढ़िया भक्त था ये अब ये क्या करने लगा ये किसने कहा कि मारीच भक्त नहीं है पर श्री तुलसीदास जी उसे भक्त नहीं लिखते मारीच नहीं लिखते मृग नहीं लिखते खलबदी तुरत फिरे रघुवीरा खल को मारकर लौटे और खलह करें भल पाए सुसंगु पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंगू जाता कभी स्वभाव का चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का एक ट्रेन दुर्घटना हुई बहुत लोग मर गए बहुत लोग मरणासन थे डॉक्टरों का एक दल गया तो एक डॉक्टर ने आंखों देखी बात बताई कहने लगा महाराज हम कई डॉक्टर उपचार के लिए उनके बीच में घूम रहे थे जो मरणासन पड़े थे एक व्यक्ति को देखा वह बेहोश था और उसके बगल में एक आदमी मरा हुआ पड़ा था उस बेहोश आदमी को थोड़ा सा होश आया और होश आते ही उसने बगल में पड़े हुए आदमी की जेब में हाथ डाला जो मरा हुआ पड़ा था और उसकी जेब से बटुआ निकाला